चिंता नवह सनहंसारो ये नव स्वीयानाचार प्रणमा यदनुहसो जंतु सर्वुखातिगो भवे कम सर्वंद वल्लभनंदनम अज्ञान जनशलाकुन्मीलु नम नमादेशे नमा लीला क्षीराबिशाइन लक्ष्मीसहस्रीता दीज्यम कला चतुर्च चतुर्भिश्चिस्था चुर्जते यो तबराजते साफ किया जीवन मुक्त जैसी अवस्था जिन पुष्टिभक्त की हो जाती है उनकी भूतल परिस्थिति किस तरह होती है इसका निरूपण चौबालीसवीं कारिका में हुआ उसके बाद पैतालीसवीं कारिका में अगर जाने अनजाने कभी ऐसे भक्तों के द्वारा कोई अपराध भी हो जाता हो तब भी उनकी एक मयो गति भगवान ही होते हैं और भगवान की कृपा से उनके दोष दूर, दूर हो जाते हैं इसका निरूपण करने के बाद भगवत भजन से संसार आसक्ति दूर हो जाती है इसके कारण सतत भगवत भक्ति में रहना चाहिए इसका छियालीसवी कारिका में निरूपण किया में समझाया कि हरि गुरु और वैष्णव तीनों में हमें आदर भाव रखना चाहिए। भगवान के प्रति आदर जैसे रखते हैं उसी तरह गुरु के और वैष्णव के प्रति भी हमें ऐसा आदर प्रेम रखना चाहिए 48 तो और अड़तालीस कारिका में कहा भक्त के संग के और सदगुरु की कृपा के बिना और भागवत शास्त्र का अनुसंधान किए बिना भक्ति नहीं हो सकती है इसलिए जो सच्चे भक्त हो उनका संग करना चाहिए सदगुरु की कृपा लेनी चाहिए और श्रीमद भागवत का निरंतर अनुसंधान बनाए रखना चाहिए सवी कारिका में भक्ति का भाव हमारे भीतर बड़ा है कि नहीं इसे कैसे जाना जा सकता है उसका निरूपण में कहा कि जब प्रभु के नाम लीला गुणादि का हम स्मरण कीर्तन करते हो ऐसे में हमारा कंठ गद गए चित्त द्रवीभूत हो जाए और आनंद से नाचने गाने लग जाए ये उसके लक्षण हैं। उसके बाद अब आगे इक्यावनवी कारिका में जो नवीन विषय है वो दैवी कैशा गुणमयी मम माया दुस्त मा ये प्रपत्यंती माया मेता तर शास्त्र का वचन है और भगवान ये स्वमुख से आज्ञा करते हैं कि ऐसा गुणमयी दैवी मम माया ही दुरतया ये जो गुणमयी यानी सात्विक राजस्थान प्रकृति के जो गुण हैं वो गुणों वाली मेरी माया निश्चय ही दुरत्यया है यानी उसको पार पाना बड़ा मुश्किल है अतः ये मामेव प्रपद्यंते एक माया तरंती इसलिए जो केवल मेरी शरण में आते हैं वो ही इस माया को जीत पाते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रतिबंध माना जाए भक्ति मार्ग में किसी भी सन्मार्ग में मनुष्य के उद्धार के लिए अगर प्रतिबंधक कुछ होता है तो वो माया है माया कई तरह की है भगवान की शक्ति है माया जैसे भगवान अपना सृष्टि का निर्माण करते हैं उस समय भगवान ये संकल्प करते हैं कि मैं एक अनेक रूप में हो जाऊं। तो जो भगवान के भीतर सब कुछ हो, हो जाने की जो शक्ति है उस शक्ति को भी माया कहा जाता है और उस माया का नाम सर्वभवन सामर्थ्य तो प्रभु की जितनी भी शक्तियां हैं उनको माया के नाम से पुकारा जाता है और ऐसी माया के प्रसिद्ध प्रकार भागवत में भी वर्णित है और उसे श्री शक्ति पुष्टि शक्ति श्री शक्ति शायद जब विषय चला था तब आप लोगों को लिखाया भी था मैंने कवि ऐसा मुझे हल्का का ध्यान कोई और अध्ययन में पढ़ाया होगा तो श्रीया पुष्टिया गिरा कांत्या तुष्टिया इला ऊर्जा विद्या अविद्या ये सब उसी भगवान की शक्तियों के नाम है और उन शक्तियों में माया में विद्या और अविद्या इन दोनों भी शक्तियों को कहा गया है अब भगवान जब सृष्टि करते हैं ये माया का विषय क्यों इतना बार बार शास्त्र में उठाया जाता है लोग लोगों के भी ऐसे आ, बोलने चलने में ऐसा बोला जाता है कि तो सभी ईश्वर की माया है उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि माया के नाम से हमें सभी माया प्रतिबंधक है या बुरी है ऐसी सोच नहीं बना लेनी चाहिए क्योंकि जो भगवान की जो शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है वो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया है और वो तो प्रभु की लीला का विस्तार हमें दिखलाती है जो प्रभु ही इस दृष्टि के रूप में हुए हैं वो शक्ति बुरी कैसे हो सकती है या वो हमारे लिए सुरतया क्यों होनी चाहिए वो तो अच्छी शक्ति है पर प्रभु ऐसा करते हैं कि जिस समय सृष्टि का निर्माण करते हैं उसमें हमें भी जब प्रकट करते हैं तब प्रभु ये चाहते हैं कि मैं चुप जाऊं और मेरी जो जीवात्मा अंश है तो उसके लिए भगवान जीवात्मा की बुद्धि के ऊपर एक माया का अविद्या रूप का माया का पर्दा डाल देते हैं जैसे हम खेलते हैं तब एक व्यक्ति को आंख पे पट्टी बांधकर बीच में छोड़ देते हैं और हम दूर हट जाते हैं पीछे वो हमें खोजता है तो प्रभु इस तरह का एक खेल करते हैं उसमें जो पट्टी है हमारे जीवात्मा की बुद्धि के ऊपर पड़ी हुई वो अविद्या माया कही जाती है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दुर उसको जीत पाना कठिन है और जो प्रभु भी शरणागत हो जाते हैं उनके लिए कठिन नहीं है जैसे खेल में जिसके आंख में पट्टी बंधी हुई है वो बड़ी मेहनत से तत्परता से हापे पकड़ने का प्रयास करता है पर कभी कोई ऐसा कच्चा खिलाई हो कि जो हमें नहीं पर पा रहा है और फिर वो निस्साधन होकर और बैठ जाता है अब तो मेरे से तो नहीं तो हम में से में ही कोई खेलने वाले ऐसे कहते हैं कि अच्छा मैं मुझे छू लो मुझे आउट कर दो और तुम छूट जाओ मैं दाव ले लेता तो वो जब अपने सब प्रयासों को छोड़कर यानी निस्साधन बनकर बैठ जाता है अपने प्रयत्न को छोड़ देता है इसी को प्रपत्ति या शरणागति कहा गया अपने प्रयत्न को हम छोड़ दें और अपनी निस्साधनता को हम स्वीकार ले कि अब मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं आप जो कुछ करना चाहो सो करो तो इसी तरह संसार में जो जीवात्मा फसी हुई है वो संसार से त्रस्त होकर ये चाहे कि मैं संसार से बाहर निकलू प्रभु की ओर जाऊं वो अपने प्रयास करती है कर्म करती है तीर्थ करते हैं मंत्र जपते हैं वृद्ध उपवास करते हैं योग साधना करते हैं कुछ वेद अध्ययन आदि भी करते हैं जिनको जो भी अपने पास साधन उपलब्ध हो जाए वो प्रयास करते हैं कि मैं इनमें से बाहर निकलू और प्रभु की ओर मैं सन्मुख हो जाऊ पर उन प्रयत्नों से मैं इस संसार को पार कर पाऊंगा ऐसा अगर हमारे भीतर साधनाभिमान भी है और प्रभु की शरणागति का भाव हमारे भीतर नहीं है तो अपने प्रयत्नों से इस माया को जीत पाना संभव नहीं है क्योंकि उसका कारण ये है कि भगवान की शक्ति है और भगवान की इच्छा से उसने हमारे आंखों पर प्रतिमा दी है जब तक हम भगवान को बीच में नहीं लाते हैं, तब तक वो अविद्या हमारी बुद्धि से दूर नहीं हो पाती है तो ये बात यहां गोपीनाथ जी स्मरण दिलवा गए शास्त्र के वचन से और ये भगवान का ही वचन है कि ये मेरी माया जो है वो दुर है कठिनाई से उसे जीता जा सके ऐसी है और जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वो ही, ही मेरी इस माया को जीत पाते हैं अब ये बात यहाँ आगे जो कहा ना कि भक्ति हमारे भीतर जगी है कि नहीं उसे हम कैसे जाना जान सकते हैं पचासवीं कारीका में कहा उसके बाद ये माया का प्रकरण और शरणागति का आया है यहां से विषय थोड़ा बदल रहा है और आगे का विषय जो पूरा है वो पुष्टि जीवों का प्रभु क्यों प्राकट करते हैं इस जीव भूतल पर और पुष्टि जीवों को किस तरह से प्रभु के सम्मुख होना चाहिए वो प्रकरण पूरा अब शुरू हो रहा है उसके बीच में ये शास्त्र के वचन से उसका उपक्रम किया गया है उसकी उठान है नए विषय की और उठान से श्री गोपीनाथ जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्रभु जब सृष्टि में जीवों का सर्जन करते हैं तब उन जीवों को चाहते तो ये है प्रभु की वो जीवात्मा जो संसार में भटकी हुई है वो मेरी ओर वापस आए और उसमें भटकने के लिए उनको अविद्या माया है भगवान की शक्ति वो निमित्त बनती है अब वापस उनको जब प्रभु की ओर आना है तब उनको क्या उपाय करने चाहिए उसका निरूपण अब आगे बावन विकारी का हो रहा है जिसमें सबसे जो प्रथम है वो निरूपण में ये कहा जा रहा है कि सृष्टि के कर्ता भगवान हैं ये पूरी सृष्टि भगवत रूपा है और इस दृष्टि में जिन पुष्टि जीवों को प्रभु ने प्रकट किया है उनको प्रभु इस भूतल पर अपनी भक्ति का आनंद या भजन देना चाहते हैं और इसीलिए ऐसे पुष्टि जीवों को प्रभु की कृपा प्राप्त होने के लायक बनाना ये भी एक भगवान की सेवा है इस बात का निरूपण अब आगे किया जा रहा है क्रीड़ अतजत पूर्वम स्वात्मना स्वात्मक जगत तय भुष्टि ये जो कारिका का, का प्रथम चरण है वो बहुत अद्भुत है इनमें जो शब्दों का चयन श्री गोपीनाथ जी ने किया है और वो इतनी 16 अक्षरों में गोपीनाथ जी ने पूरे उपनिषद का जो तत्व है वो पूरा ठास कर भर दिया है। पूर्वम स्वात्मना भगवान ने पूर्व में स्वात्मना अपने में से स्वात्मकम यानी भगवत रूप इस जगत को अपनी क्रीडा के लिए प्रकट किया देखो इसमें कितने सिद्धांत कह दिए सृष्टि के कर्ता भगवान है सृष्टि भगवान की क्रीड़ा के लिए प्रकट हुई है भगवान सृष्टि के निमित्त कारण भी है सृष्टि का उपादान या समवायी कारण भी है ये कितने छोटे शब्दों में कह दिया स्वात्मना स्वात्मकम जगत और क्योंकि जगत भगवत रूप है इसलिए जगत माईक मिथ्या नहीं है वो सत्य है शंकराचार्य जी के सिद्धांत का भी यहां निराकरण किया तो क्रीडार्थम असूर्व स्वात्मना स्वात्मकम जगत् प्रभु ने इस जगत की सृष्टि अपनी क्रीडा के लिए अपने में से ही की तत्र यानी ऐसे जगत में काय भवा पुष्टि लीला सृष्टि अनुत्तमा उसमें काय भवा अनुत्तमा लीला सृष्टि ही पुष्टि अपनी काया से अपने स्वरूप से जिस जीव सृष्टि का भगवान ने प्राकट्य किया है वो पुष्टि सृष्टि सबसे उत्तम है यानी पुष्टि प्रभा मर्यादा भेद में श्री इस बात को समझाते हैं कि भगवान जब सृष्टि में जीवों को प्रकट करते हैं तब कुछ जीवों के साथ प्रभु अपनी अंतरंग लीला करना चाहते हैं। कुछ जीवों के साथ प्रभु अंतरंग लीला नहीं करके उनको अपनी जो वेद मर्यादा है उसके द्वारा उनके साथ लीला करते हैं और जो शेष जीव रहते हैं जिनको प्रवाही आसुरी जीव कहा जाता है उनके साथ प्रभु की किसी तरह की लीला नहीं होती है वो जो आधिभौतिक जगत है उस जगत में ही मुक्त होकर और संसार में ही वो आनंद लेते हैं उसी में पैदा होते हैं उसी में वो लीन होते रहते हैं उनका प्रभु के साथ कोई संसर्ग नहीं होता है तो इस तरह से तीन जीवों को आप प्रभु ने यहाँ पर निर्माण किया है प्रवाही मर्यादा और पुष्टि जीव उसमें जो पुष्टि जीव है क्योंकि उनके साथ प्रभु अंतरंग लीला करना चाहते है इसलिए उनका प्राकट्य भी प्रभु ने अपने श्रीअंग में से किया है और श्रीअंग में से प्रभु का प्राकट्य होने के कारण वो पुष्टि सृष्टि भी प्रभु के अनुरूप है यानी उनकी देह उनकी क्रिया उनका जीव उनका स्वभाव उनकी रुचि ये सब कुछ प्रभु के अनुरूप होते हैं तो ये इसीलिए उस दृष्टि को यहाँ पर उत्तम कहा गया है और वो सृष्टि प्रभु के काया या श्रीअंग में से प्रकट हुई है अब ऐसा प्रभु ने क्यों किया और उसी की उत्तमता कौन से अर्थ में है ये आगे की कारिका में समझाते हैं कि वामांश संभवा भजन आनंद लब्धे विसृष्टान तत्न्मेश नान्या साधन पद्धति इन जीवों को प्रभु अपना भजनानंद देना चाहते हैं, भजन यानी सेवा उन प्रभु अपनी स्वरूप सेवा का आनंद इन जीवों को देना चाहते हैं। इसलिए उनको उनकी विशेष रूप से सृष्टि की है भजनानंद लब है विशिष्टान भजनानंद देने के लिए उनकी विशेष रूप से प्रभु ने सृष्टि की है और इसीलिए वामांश संभवान अन्यषा तो तत अन्य साधन पद्धति नास्ती इसलिए वो प्रभु के वाम अंश से प्रकट हुई वाम अंश सामान्यतया हम ये कहते हैं कि जो पुष्टि सृष्टि का प्रभु के श्रीअंग में से प्राकट्य है पर जब प्रभु के स्वरूप का वर्णन आता है तब तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है के प्रभु का के का एक हिस्सा पुष्टि है और दूसरा हिस्सा मर्यादा है यानी प्रभु एक हाथ से कृपा करते हैं दूसरे हाथ से प्रभु अपनी जो वचन मर्यादा है उसको लागू करते हैं जैसे व्यवहार में ऐसा होता है कि हम घर में जो पढ़े होते हैं वो पढ़े हमें नियम समझाते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो अब सभी लोग वो नियम को नहीं पाल पाते कुछ समझ नहीं पाते हैं कुछ समझ जाते हैं तो भूल जाते हैं कुछ भूल नहीं जाते हैं तो आलत्य वश या उपेक्षा से चुप कर देते हैं अब जब गलती हो जाती है तब बड़े वापस नियम को याद दिलवाते हैं ऐसा हमने कहा था तो ऐसा किया गलती क्योंकि डराते धमकाते भी है पीट वीट भी देते हैं और जब हम उनके सामने दीनहीन हो जाते हैं तो फिर हमको लाड़ प्यार पुचकार कर वापस गुस्सा शांत भी हो जाता है तो एक हाथ में डंडा है और दूसरे हाथ में उनको प्यार भी करते हैं इसी तरह भगवान भी दोनों तरह से सृष्टि में अपना रूप प्रकट करते हैं लीला करते हैं एक मर्यादा लीला चलती है और एक पुष्टि लीला चलती है तो मर्यादा लीला मुख्य रूप से उन जीवों के लिए है कि जो प्रभु के वचन में निष्ठाशील है वो मर्यादा पुष्टि जीवों के ऊपर भी लागू है तो उसके अपना नहीं हो सकते हैं पर पुष्टिजीव जब वचन मर्यादा के बजाय प्रभु के स्वरूप में निष्ठाशील हो जाते हैं यानी जो कह रहा है और जो कहा गया है ये दो बातें। एक जो कहा गया है वो तो वेद मर्यादा है और जिसने कहा है वो कहने वाला तो कहा गया है उसे सुनते हैं समझने का प्रयास करते हैं उसे अनुसरने का भी प्रयास करते हैं पर क्योंकि उनका आकर्षण कहने वाले के ऊपर है इसलिए जो कहा जा रहा है वो बात वो उनके लिए गौण हो जाती है और कहने वाले को देखते रहते हैं तो उनको स्वरूप में निष्ठाशील कहा गया है स्वरूपासक्त कहा गया है तो जो ऐसे प्रभु के स्वरूपासक्त है उनके प्रति वो कभी अपनी वचन मर्यादा को तोड़ भी देते हो प्रभु की तब भी प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं वो प्रभु की पुष्टि शक्ति तो यहां खास ये समझना चाहिए कि वामांश संभवान तो उसका तात्पर्य है कि जो प्रभु के बहुत ही कृपा पात्र जीव हैं उनको प्रभु ये चाहते हैं कि जिस तरह से प्रभु के स्वरूप में या प्रभु के धाम में से तब उनको प्रभु के भजनानंद की प्राप्ति होती थी उसी तरह यहाँ भूतल पर उनको प्रकट किया है तो भूतल पर भी उनको प्रभु के भजनानंद की प्राप्ति हो, हो उसके लिए उनको यहाँ प्रकट किया है और ऐसे जीवों की अभी भगवत भजन और उनके द्वारा भगवत भजनानंद की प्राप्ति के अलावा और कोई दूसरी साधना या दूसरी कोई उनका प्रयोजन इस संसार में नहीं हो सकता है इसलिए जिनके जिनको अपने भीतर ऐसा निश्चय होता हो कि मैं ऐसी अनुत्तम लीला सृष्टि के या वामांश में से प्रकट में पुष्टि जीव हूं उनको भगवत भजन के अतिरिक्त अन्य कोई साधनों में तत्पर नहीं होना चाहिए तभी उनको भजनानंद की प्राप्ति होगी यानी प्रभु का प्रभु में एक पुष्टि अंश है या प्रभु की एक पुष्टि लीला है और दूसरी मर्यादा लीला है तो जो वाम अंश यानी लेफ्ट साइड प्रभु की वो पुष्टि है और राइट साइड वो है। एक मर्यादा है पुष्टि में मैं ऐसा भी एक विचित्र व्यवहार देखा जाता है कि जब सागु जी के चरण स्पर्श करते हैं तो पहले बाएं चरणों का स्पर्श करते हैं फिर ताइन का करते हैं और फिर वापस बाया चरण क्या करते हैं यानी लेफ्ट राइट अगेन लेफ्ट तो वो वो ऐसा सोचते हैं कि जो प्रभु का जो बायां चरण है वो तो पुष्टि का है दाहिना मर्यादा का है अब अगर हम दोनों चरण तो दोनों प्रभु के हैं तो दोनों का स्पर्श तो करना चाहिए अगर हमने दाहिने का पहले किया क्योंकि हम पुष्टि के हैं उसके बाद अरे बाएं के किया और उसके बाद दाहिने काम करते हैं तब तो मर्यादा में चले गए तो अब मर्यादा में से वापस हमें पुष्टि में आ जाना चाहिए तो वो अगेन लेफ्ट उसके बाद राइट और तो उसके बाद वापस लेफ्ट ऐसा करते हैं ठीक है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वो जिनके दिमाग में ऐसा घुस जाता है और अगर उनको ऐसा संतोष हो जाता हो ऐसा करने से अब आगे सचमुच में पुष्टि में तो ठीक है करे पर ऐसा करना कोई आवश्यक नहीं है दोनों चरण अर्विंद का स्पर्श में करना चाहिए दिन में एक बार करना चाहिए दोनों चरणों के करने चाहिए स्पर्श चरण स्पर्श का मतलब ये है जो पुराने लोगों में ये देखा जाता है व्यवहार उसका कारण ये है अब जिनको ये पता ही नहीं है कि लेफ्ट कुछती है और राइट मर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी करो पर ऐसा करना कोई आवश्यक नहीं है साफ तरीके कई बार तो ऐसा होता है ठाकुर जी जिनके यहां छोटे लालन विराजते तो वो चरण तक तो उंगली भी नहीं पहुंच सकती तो हमें हम मान लेना पड़ता है कि हमने कर लिए चरण तो गांधी जी का ही स्पर्श हो पाता है बड़े स्वरूप हों तब ये अवकाश रहता है वामांश संभावान भजनानंद लब विसृष्टान तत्व नान्या साधन पद्धति तो सभु ने अपने जो वामांश से जिन पुष्टि जीवों की सृष्टि की है उनको प्रभु अपना भजन आनंद देना चाहते हैं। इसलिए इसके अलावा और कोई अन्य दूसरी साधन पद्धति या उपाय उन जीवों के लिए नहीं है पुष्टिप्र मर्यादा भेद में भगवत रूप सेवा ही नान्यथा भवेद इन शब्दों में महाप्रभु ने इस बात को कहा है अब आगे अब जिनको प्रभु ने अपने इस विशेष फल का दान करने के लिए प्रकट किया है उनकी भूतल पर क्या स्थिति होती है उसका निरूपण अब आगे करते हैं यम अनुघ्र भगवान आत्मभावित सजहाति मतिम लोके वेदे च पर ये भी शास्त्र का वचन है भागवत का ये जो आत्मभावित भगवान है वो जिनके ऊपर अनुग्रह करते हैं वो प्रभु का कृपा पात्र जीव अपनी लोक और वेद में परिनिष्ठित मती है उसे वो छोड़ देता है यानी लोक में से वो अपना मन हटा देता है इसी तरह शास्त्र संबंधी जो भी क्रियाएं हैं उनमें से भी वो अपना मन हटा लेता है और ऐसा होना प्रभु की उसके ऊपर कृपा होने का प्रमाण है अभी तक इतना लोक में आसक्त था इतना शास्त्र में आसक्त था अब क्यों वो आसक्ति उसकी छूट गई और प्रभु में आसक्त हो गया उसका कारण ये है कि प्रभु की उसके ऊपर कृपा हुई ये नवरत्न में भी प्रभु आज्ञा करते हैं लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिश्चुना कर प्रभु अपने कृपा पात्र भक्त को लोक और वेद में स्वस्थ होने नहीं देते तो ये हमें इसका हम उल्टा करते हैं तो उसका मतलब यह है कि लोकाशक्ति अगर हमारी प्रबल है इसी तरह वेदाशक्ति हमारी प्रबल है तो उसका मतलब यह हुआ कि या तो हमें प्रभु में आसक्ति नहीं है या हमारे ऊपर प्रभु की वैसी कृपा अभी तक नहीं हो पाई ये उसका मतलब हुआ तो पुष्टि जीव जो होते हैं या जिनके ऊपर प्रभु की कृपा बरस गई है तब उनकी अवस्था हो जाती है अब आगे कहते हैं कि अनुग्रहे नियोज्योत संग्रह श्रुति समयो मानम महान तोत्र हरे प्रिय इसलिए एक अनुग्रहे नियोज्य इस तरह की प्रभु की कृपा जिनके ऊपर होनी है उनको प्रभु के अनुग्रह मार्ग में यानी भगवत भजन में शरणागति में उनको प्रेरित करने चाहिए दादर्शन संग्रह श्रुति सम्मत ये शास्त्र सम्मत संग्रह है अत्र मानम महत्म समय है और इस विषय में जो बड़े महापुरुष हैं भक्त हैं आचार्य हैं उनका व्यवहार इस विषय में प्रमाण है हरे हे प्रिया महानता प्रभु के महान पुरुष है वो प्रभु के प्रिय होते हैं यानी हम बड़ों का व्यवहार जब देखते हैं कि वो संसार में आसक्त मनुष्यों को भी शास्त्र का बोध कराकर उनको प्रेरणा देकर संसार के का भय दिखलाकर किसी तरह प्रभु का प्रभु के सन्मुख उनको करने का प्रयत्न करते हैं उनके लिए अवतार धारण करते हैं उनके लिए इतना जिस महाप्रभु ने तीन तीन बार भारत का परिभ्रमण किया तो इतना परिश्रम करते हैं शास्त्र की रचना करते हैं ये क्यों करते हैं क्योंकि प्रभु की कृपा पर जिनके ऊपर होनी है उनको उस योग्य बनाने के लिए वो ये सब प्रयत्त करते हैं परिश्रम करते हैं इसलिए ये भी एक भगवान की सेवा का प्रकार है जैसे प्रभु की स्वरूप सेवा है उसी तरह प्रभु के मार्ग में जो योग के जीव हैं उनको लेकर जाना उनको प्रेरित करना ये भी एक तरह से प्रभु की सेवा है इतना हो गया स्पष्ट इसमें कुछ है मुझे लगता है इतना रखो विषय को यहां विराम मिल रहा है फिर आगे दूसरा विषय बदल रहा है ठीक है यहां रखते हैं